देवी भागवत चौथा स्कंद कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर बाहर की ओर गए उन्होंने देखा सभी फाटक खुले पड़े हैं तब वे तुरंत बालक को लेकर चल पड़े द्वार उन्हें देख नहीं सके यमुना के तट पर पहुंचकर देखा इस पार से उस पार तक आगाश जल भरा हुआ है सोचा अब क्या करना चाहिए इतने में ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी ऐसी हो गई कि कहीं भी कमर से ऊपर पानी नहीं रहा यह सब योग माया की विभूति थी फिर तो बसदेव जी सहज ही यमुना पार कर गए उस आधी रात के समय ही वे गोकुल पहुंच गए मार्ग बिल्कुल सुनसान था वे नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी उनका विग्रह त्रिगुणमय एवं परम अलौकिक था वे एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थी उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया अपने कमल जैसे कोमल हाथ पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उसे बसदेव जी को दे दिया बसदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कमल अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चल दिए कुछ ही क्षणों बाद वे कारागार में आ पहुँचे और देवकी की सैया पर उन्होंने उस कन्या को लिटा दिया बहुत दूर न जाकर वे स्वयं पास ही बैठ गए और अत्यंत चिंतित एवं भयातुर होकर काल छेप करने लगे इतने में कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ किया फिर तो प्रसव के समय को सूचित करने के लिए नियुक्त किए गए राजकर्मचारी जाग पड़े कन्या का रुदन सुनकर उनके आनंद की सीमा न रही उन्होंने तुरंत उस रात में ही जाकर राजा कंस को सूचित किया महामते देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया आप शीघ्र वहां पधारिए रक्षकों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा फाटक बंद थे यह देखकर उसने वजदेव जी को पुकारा कंस ने कहा महान बुद्धिशाली वजदेव देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो उसका यह आठवां बालक ही मेरा काल है मेरे शत्रु श्रीहरि स्वयं बालक बनकर आए हैं अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा व्यास जी कहते हैं कंस की बात सुनकर बसदेव जी भयभीत हो गए उनके आँखें डबडबा आई उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया उनके नेत्र जल बरसा रहे थे उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया सोचा आकाश से देववाणी हुई थी और नारद मुड़ी ने भी कहा था पर सबके सब मिथ्या सिद्ध हुए यह बेचारा वसदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है यह भला झूठी बात कैसे बना सकता है मेरे सभी रक्षक बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संलग्न थे इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है हो न हो यहाँ जन्मने वाला बालक कहीं अन्यत्र जन्म पा गया और कहीं अन्यत्र पैदा होने वाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई है काल की बड़ी विषम गति है पापी कंस अपने कुल का घोर कलंक था उसके हृदय में अणुमात्र भी दया नहीं थी अब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने का ही निश्चय किया तथा उसने कन्या को ले लिया उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा अरे पापी मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है किसी प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता तुम नराधम को वह अवश्य मार डालेगा जो कहकर वह कल्याण स्वरूप देवी सब स्वच्छतापूर्वक आकाश में विराजमान हो गई उस समय कंस के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही वह अपने घर चला गया उसके मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई थी बकासुर धैनका और वसासुर प्रभृति सम्पूर्ण दानुओं को बुलाकर उसने कहा दान तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। कहीं भी गोकुल में चली जाए। वहां, अभी के उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिले उन्हें मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मार डालना पूतना का परम कर्तव्य है भेणुका सुर वत्सास केसी प्रलम्ब और बक ये समस्त दानव मेरा कार्य सिद्ध करने के विचार से गोकुल में ही डटे रहे इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया उसके मन पर चिंता की घटा घिरी थी वह अत्यंत दीनसा हो गया था क्योंकि उसे बार बार शत्रुरूप श्रीहरि का स्मरण हो रहा था